अग्निज्वाला लेखक मनोज पांडे प्रस्तावना आज के आधुनिक समय में जब कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की महत्वकांक्षा अत्यधिक बढ़ चुकी है लोगों का इसके बिना आज आधुनिक युग में जिनका असंभव सा प्रतित हो रहा है एक प्रकार से आज लोगों का जीवन काफी हद तक इन संसाधनों पर निर्भर सा हो गया है और हर व्यक्ति अपने जरूरत के सभी जानकारियों के लिए या व्यापार अथवा किसी प्रकार की ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी इस मोबाइल कंप्यूटर का भरपूर सहयोग ले रहा है और इसका हर एक क्षेत्र में प्रयोग है रहा है धरले से एक तरफ इसकी व्यापकता के साथ अत्यधिक विस्तार हो रहा है जिसके कारण सभी प्रकार की भौतिक दूरियां कम हो रही है मनुष्य ने पृथ्वी के सीमा को पार करके अपने पैर अंतरिक्ष और सुटूर दूसरे मंगलवार चा दादी ग्रहों आरोप अपने पैर जमाने के लिए भरसक प्रयासरत है और इसके विपरीत इसके कारण होने वाले विकार से हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक खुद का शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम भी आते हैं जिन बचने का उपाय भी तलाश न पड़ता है जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी पृथ्वी के सभी प्राणियों को ना मिले तो उनका जीवन यहां पर रहना संभव नहीं है और यदि अधिक गर्मी सूर्य से मिलने लगे तो भी जीना बहुत कठिन है दोनों स्थित में सबसे अधिक खतरा जीवन को ही उठाना पड़ेगा सूर्य को इससे कोई नुकसान नहीं है जिस प्रकार से चाकू तरबुजा पर, पर गिरे नुकसान या कटना तो तरबूज को ही है चाकू का नुकसान नहीं होगा इसी प्रकार से इन सभी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का मानव जीवन में अत्यधिक समावेश होने का कारण और जब इनका कोई दायरा नहीं है और ये जब संतुलन के स्तर से अधिक होकर मानव को अपने जाल पंचो में फंसा लेती है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं, जैसे समाज में भयंकर हिंसा उपद्रव मानसिक अशांति और प्रत्येक प्रकार के आंतरिक सदगुणों का लोप हो रहा है लोगों के अंदर के जगत के परमानंद से अत्यधिक दूर निरंतर होते जा रहे है जिसके कारण ही समाज में अत्यधिक अज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है आधुनिकता के नाम आरोप लोग पशुओं के समान जीवन जीने के लिए निरंतर अग्रसर किया जा रहा है लोगों का झुकाव दिन प्रतिदिन चारित्रिक पतन की तरफ बढ़ रहा है जीवन में सदा चार भक्ति भावना सद का अभाव होता जा रहा है सारे रिश्ते नाते संबंध प्रेम भाव का अभाव और संबंध तुट एकांगी जीवन में परिवर्तित होते जा, जा रहे हैं लोगों की गोपनीयता समाप्त हो रही है लोगों में भरोसा विश्वास के भावों का अभाव तीव्रता से हो रहा है लोग इन के स्थान पर नशे का शिकार और अनेक प्रकार की उच्चलता और स्वच्छता को अपना आधार बना रहे हैं जिसके के कारण सब कुछ जीवन का जो मुख्य आधार है वह सब विखर रहा है प्रेम करुणा दया स्नेह सहानुभूति आस्था दैव शक्तियों के प्रति अविश्वास जिसके कारण स्थान अस्थान पर निरंतर व्यमनस्थता का ही विस्तार हो रहा है ये सब एक प्रकार की ऐसी असाध्य बीमारियाँ है जिसका इलाज आज के आधुनिक विज्ञान और उसके द्वारा उत्पन्न संसाधनों के द्वारा संभव नहीं प्रतीत हो रहा है इन सब का समाधान हमारे पुरुष ने बहुत पहले ही हम सब को सुझाया है जैसा कि हमारी संस्कृति के मुख्य आधार भूत स्तंभ वेद वेदां का उपनिषद दर्शन रामायण महाभारत पुराणादि जो हमारे मानवीय संविधानों को समझने वालों ने मानव जाति के कल्याण के लिए कठिन तपस्या और साधना से ऐसी ज्ञान में अंतर करने के लिए निश्चित किया है और हम सब लोगों के जीवन को सुंदर सुरम्य और आनंदपूर्ण बनाने के लिए ही इन नैतिक विचार और नैतिक सद्गुणों के उद्भव विस्तार से ही किसी भी प्राणी का कल्याण संभव है उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो और लोगों के जीवन में सुम धुरता आए इस प्रयोजन के लिए ये सारे मार्ग हमारे महापुरुष ने हमें सुझाए है आज जरूरत आ गयी है कि हम सब उनके सुझाव मार्ग का अनुसरण करें और उसको हृदय करके जीवन को सुन्नत करें और हर प्रकार उत्थान के लिए अग्रसर हो और अपने जीवन की उन समस्या का समाधान प्राप्त करें जिनका समाधान विज्ञान के पास नहीं है मनोज पांडे गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मपुरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश भारत